पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 18 असंप्रज्ञात अथवा निर्वीत समाधि पर वैराग्य द्वारा विवेक्याति रूप सात्विक वृत्ति के निरुद्ध हो जाने पर दृष्टा की शुद्ध चेतन परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है यही असंप्रज्ञात अथवा निर्वी समाधि कहलाती है इस समय चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती है किंतु वृत्तियों के हटाने वाला निरोध का परिणाम रहता है आरंभ में असंप्रज्ञा समाधि छड़ बहुत कम समय वाली होती है किंतु जो जो धीरे धीरे निरोध के संस्कार व्युत्थान के संस्कारों को नष्ट करते जाते हैं त्यों त्यों अधिक समय तक रहने वाली होती जाती है और इसकी अवस्था परिपक्व होती जाती है अंत में जब निरोध के संस्कार व्युत्थान के सारे संस्कारों को नष्ट कर देते हैं तब वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सीशा सुवर्ण के मल को जलाकर स्वयं भी जल जाता है तब शरीर छोड़ने पर चित्त को बनाने वाले गुण अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं और दृष्टा शुद्ध चेतन परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है इस कैवल्य को सद्यो मुक्ति कहते हैं इस देहांत अवस्था का उपनिषद में निम्न प्रकार वर्णन आया है यो कामो निष्का आप्त काम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्म प्यती बृहदारण्यक उपनिषद जो कामनाओं से रहित है जो कामनाओं से बाहर निकल गया है जिसकी कामनाएं पूरी हो गई है अथवा जिसको केवल आत्मा की कामना है उसके प्राण प्राण और इंद्रियां नहीं निकलते हैं वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुंचता है आदित्य लोग देवयान जिन योनियों ने असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त कर लिया है किंतु उनके चित्त से व्युत्थान के सारे संस्कार अभी नष्ट नहीं हो पाए हैं कुछ शेष रह गए हैं इस अवस्था में शरीरांत होने पर वे आदित्य लोक को प्राप्त होते हैं और उनका मार्ग उत्तरायण कहलाता है किंतु आदित्य लोक विचार अनुगत सम्प्रज्ञात समाधि में बतलाए हुए जैसा कोई सूक्ष्म लोक नहीं है और न यह दिखलाई देने वाला भौतिक स्थूल सूर्य है प्रत्युत व विशुद्ध सत्वमय चित्त है जिसको हमने ईश्वर के चित्त के नाम से कई स्थानों में वर्णन किया है और देवयान अथवा उत्तरायण को भौतिक जैसी गति का अनुमान न करना चाहिए क्योंकि मार्ग और गति बाहर की वस्तुओं में होती है यहाँ इन शब्दों से अभिप्राय इन योनियों के चित्तों का विशुद्ध सत्वमय चित्त में अंतर्मुख होना है वहाँ अमानव ईश्वर के अनुग्रह द्वारा इन शेष व्युत्थान के संस्कारों के निवृत्त होने पर चित्त के गुणों के अपने कारण में लीन होना होने पर ये योगी शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त करते हैं